यहां चंदन अगरवादे उदकाबंधेजपाधि दौर्ग सवरपिघर्षण आच्छाते स्व पार्थिन गंधेन अध्यस्तम स्वात्म अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्भोक्तृत्द तो जगद्वैत जगत पृथिव्या जगत उपलक्षणार्थवाद सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम परमार सत्यात्म भावना दृष्टान बता चुके हैं चंदन और अग्रुवादी लकड़िया कोई भी सुगंधी लकड़ी है वह किसी कारणवश भूल चूक से जमीन में पड़ गया और वह कीचड़ में था कीचड़स्थ तो जलादि का संबंध की वजह से गीलेपन आकर के उसके अंदर दुर्गंध चढ़ गया उसे कुछ परत एक तरह से सड़ गया ऊपर ऊपर कुछ लेयर्स परत सड़ ले उपाधि से जन्य दुर्गंधता है किसी प्रयोजनवश उस घर के कोई व्यक्ति ने उसको उखाड़ा वहां से निकाला निकाल करके उसको रंधा मारा सफाई किया उसके ऊपर तत्स्वरूप निघर्षण उसके स्वरूप के निघर्षण के द्वारा क्या हुआ उसके ऊपर महिला परत थे वो सब निकल दुर्गंध युक्त जो परत रहे हैं वो सब निकल गए निकल जाने से स्वेद पारमार्थिक ना अच्छा थे, थे। स्वप्ना जो स्वाभाविक पारमार्थिक गंध के द्वारा पुनः व्याप्त हो जाता है जैसे तद्व देव ही इसी प्रकार समझे आप स्वात्मनि अध्यस्तम स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर भोक्तृत्व लक्षण जगत द्वैत रूपम जगत्याम जगत है ना जगत्याम जगत जगत क्या है वो वर्णन कर रहे हैं जगत से लेना है पूरा द्वैत रूपम कैसा दैत रूपम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षा जगत दैत स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक विचार करना है स्वभाव और स्वरूप शब्द पहले भी है ना तत्स्वरूप निगर्षण ही न स्वरूप का मतलब क्या स्वस्थ रूपम ऊपरी यदि दृश्य थे तत्पम क्योंकि लकड़ी का ऊपर भाग में जो दिख रहा है रूप लेना लकड़ी का मैने अंदर से लेकर ऊपर तक का कण कण पूरे को नहीं लेना है स्वरूप स्वरूपम तो नहीं है स्वस्य रूपम ऊपरी भागे दृश्य थे त्वचा तक स्वरूप निघर्षण ना उस त्वचा का निगर्षण करने से। लकड़ी का जो ऊपर का ऐसा है त्वचा है उसका घर्षण करना है ऐसे स्वरूप स्वरूप में स्वस्थ रूपम उसी प्रकार स्वभाव स्वाभाविक कर्तृत्व वक्तृत्म कह दिया आत्मा में स्वाभाविक कैसे होगा कर्तव्य वक्तृत्वादी इसे स्वाभाविक कर क्या करना पड़ेगा स्वस्मिन् स्वभाव स्वस्मिन् मैने स्व आत्मा तस्मिन् यो स कल्पित सकलित भाव स्वभाव तदेव स्वाभाविक कौन है कल्पित भाव कर्तृत्व भोक्तवादी रूपम यो कल्पितो भावः यो भावः कल्पितः जो भाव कल्पित है अपने में जो कल्पित भाव उनको क्या कहेंगे स्वभाव तदेव स्वार्थिक मैं कर दो स्वाभाविकम हो गया कौन चीजें हो सब प्रा दिया कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण ऐसा जो अपने आत्मा तो में जो अध्यस्त स्वाद का विशेष भाव भी नहीं होगा यहाँ पर ऊपर तो स्वरूप में तो स्वस्थ रूप में ले सकते हैं लेकिन स्वभाव में स्वस्थ भाव भी नहीं होगा स्वभाव भी नहीं होगा स्वस्मिन भाव ही लेना पड़ेगा ऐसा जो स्व में आत्मा स्वात्मनी अध्यस्त जो स्वाभाविक अनुभूत होने वाला कर्तृत्म कर वो कर्तवि रूपम स्वाभाविक रूपम है जगत्याम पृथिव्याम इस पृथ्वी में हम सबको अनुभव हो रहा है यही होता है क्या आत्मा में आध्यात्तृक्त का अनुभव इसी पृथ्वी में होता है क्या हैं? कहीं भी होगा स्वर्ग में होता ही है इंद्रादियों की तो चलता ही है इंद्र अध्याय चांदे प्रसाद प्रसिद्ध है उनको भी होगा इसलिए भाष्यकार कहते हैं जगत्यामिति उपलक्षणार्थत्वात्थ जगत्याम क्या है उपलक्षणार्थ इसे तीनों लोग लेना समस्त ब्रह्मांड लेना और अनंत ब्रह्मांड लेना सारे चीजों को लेना है इसलिए कहते सर्वे नाम रूप कर्माक्षा जातम जगत्यामिति उपलक्षणार्थ जगत्यांश उपलक्षण जो कर रहे हैं वो केवल लोगों से तात्पर्य नहीं है बाकी लोगों को कारण भी जोड़ लिया सारी चीजें नाम रूप विकार जात प्रश्न उठता है जगत में रहने वाले अर्थात जगतवासी अर जगत नहीं है क्या ईशा ईशावास्य जगत्यान जगत नहीं यदकिचित जगत्यान जगदअस्त तदेव वासन जगत तो न वास्यम आश्चर्य चंका हो सकता है मन में जगत में जो रहते हैं उनको ईश वास्य हो ईश के द्वारा वास्य हो गया और जगत को कौन वासी करेगा फिर कौन कैसे करेगा वो तो कहा ही नहीं है यहाँ पर मंत्र में मंत्र से तो निकलेगा नहीं ये बात ये शंका होती है तब कहते हैं जगत तो निशेषता बोध नाय इसे उपलक्षणार्थम क्यों कहना पड़ रहा है उस पर चार नंबर तद्यम है ना तो था, था की करते का देखो। ना ना सी चेत नहीं जगति जगत्या और दूसरी बात जगत में जगत कहां से रहेगा जगत में जगत यह व्याख्य ठीक नहीं है ये दोनों आशंकाओं को दूर कर रहे हैं इति इसी का हटाने के लिए कहा जगत उपलक्षण जगत निशेषता बोधनाया उपलक्षण क्या है पूर्ण रूपेण जगत में रहने वाले पदार्थ और उस रहने वाले पदार्थों तो का दुष्ठानुभूता जगत दोनों लेना दोनों कैसे आ जाएगा इसलिए जगत शब्द तो हमने क्या कर दिया द्वैत रूप द्वैत रूप क्या है नाम रूप कर्मा। यह कहना पड़ा भूलोक मात्र नहीं रह गया कि नाम रूप कर्मात्मक क्या है सब कुछ नाम रूप कर्मात्मक जो है आ ब्रह्मलोक लोक प्रिंसपूर्ण ब्रह्मांड उन सारे को वास्त जोड़ना है उपलक्षण से परमार्थ सत्या कैसे करोगे उसको तो परमार्थ की भावना के द्वारा बुद्धि सत्याला क्या करना है परमार्थ सत्य बुद्धि के द्वारा अमृत बुद्धि को क्या है का मतलब बाध देना है अर्थात अस्थिभा प्रियता को ही देखना है सभी में और उसे नाम रूप को त्याग देना है माने नाम रूप बाधित कर देना है इसी का नाम भाव लोग सभी में आत्मा को देखना ऐसा नहीं है यह तो बहुत बहुत ही निम्न स्तर का वेदांत है सभी में आत्मा को देखना सभी को आत्मरूप देखना ये उत्कृष्ट और सबका यह नामरूप हिस्सा वंश को मिथ्या मानना बाधित कर लेना और उसका अस्थिवादित प्रियता को देखना सर्वोत्कृष्ट विधान अर्थात चित्र है ही नहीं चित्रों को बाधित करके पटमात्र का दर्शन करना यह सर्वोत्कृष्ट स्थिति है वो या वर्णन कर रहे हैं परमार्थ सिद्धि भाव ने अत्यतम सियान बाधित सियादितिंदिरी चंदन अगरवादे उदकादि संबंधा आर्द्री भावादि जातव दौर्गंध्यम औपादिक मिथ्या तत्स्वरूप निघर्षण अभिव्यक्तन स्वाभाविक आछाद्य त्रांत स्पष्ट है चंदी जो है उदकादि संबंध की वजह से गीलापन आ गया उसके ऊपर के परते जो हैं सड़ गई अतएव से दुर्गंधता आ गया है औपादि दौर्गंधि है और जिस प्रकार आप वहां पर क्या करोगे उसकी ऊपरी जो चमड़ा है चमड़े भेज जैसे चमड़ा ऊपर का हिस्सा है उसको निघर्षण के द्वारा जब उखाड़ के फेंक दिए तो स्वाभाविक गंध के द्वारा वो वापस व्याप्त हो जाता है तद विचार दे स्वरूप सदभाव मिथ्या बुद्धि समोवधि इत्या विचार आदि साधनों के द्वारा स्वरूप सदभाव स्वरूप विचार्य स्वरूपस्य। स्वरूप क्या है आपका प्रत्येगात्मा वह प्रत्येगात्मा ही कुटस्थ है ऐसा निश्चय करना स्वरूप सदभाव मिथ्या बुद्धि बाधगत संभव होती जब उसके सद्भाव निश्चय हो जाता है तो मिथ्या बुद्धि को लेकर के इस नाम तक तो नाम कर्मात्मक जगत जो विकार है इसको बांधना संभव है दस बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, विचार से से चंदना स्वरूपिवर्षण व्यक्ति योग्यता जीर्णत नष्ट प्रयो नृष्टान स्वादी कोते चूर्ण बना दो चंदन को घिस है कि न आप घिसते ना चंदन एक हाँ यार भाई आप लोग नहीं घिसते आप लोगों को चौक पाउडर आते लोग कलर वाले नहीं उसको घिस देते लगा देते हैं तो है दक्षिण है। के हैं माध्यम संप्रदाय वाले लोग चंदन घिस घिस कर दे पाउडर रेडीमेड पाउडर मिलने लग गए कौन घिस हाँ पहले ऐसे ही था मंदिरों में भी था यहाँ कैलाश आश्रय में हम लोग किए हैं कैलाश आश्रय पहले वहां रहता था लकड़ी पे रहता था हम लोग घिसते थे, थे। आरती हो गया उसके बाद हम लोग बैठ जाते थे अपना अपना घिसो लेके जाओ अपना अपना पूजा करो उसमें मेहनत है ना मेहनत करने से पुण्य पड़ता है अरे घिसते ना भगवान का नाम लेते घिस रहो घिसते रहो घिसते रहो कुछ समय मन उसमें लगा है भगवान का नाम भी ले रहे हैं आर्मी शॉर्टकट हर चीज को ढूंढता है इन्हें नहीं सोच रहा है तुम टाइम तो बचा लिया लेकिन बचाओ उस टाइम तुम करते क्या हो गलत करोगे और टाइम बचा क्यों रहा है धंधों के लिए बचा रहा है ना हाँ अध्ययन करने के लिए बचा लिया तो भी ठीक है समय का अध्ययन करते रहे तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो है जैसे वो नष्ट प्राय हो नष्ट हो जाए नि जीर्ण होते नष्ट प्राय नृष्टान स्वरस्या स्वारस्यता है तो वहां पर वो प्रसंग नहीं उठता है यदि स्वरूप सद्भाव यदि स्वयं आत्मलो रूपम शुद्धत्व कर्तृत् अकर्तृत्वादी याथार्म्यम या तस्व स्वाभाविक सत्तर अतः स्वरूप सद्भाव में क्या कर रहे स्वस्य ठीक है शब्द जैसा चंदन से रूपम स्वरूप क्या है रूपम। क्या है चंदन स्वरूप सुगंधादी तत्व दृष्टांत के अनुसार विकल्प देखा है दृष्टांत के अनुसार आप ष्टी सामस करके ऐसा भी ले सकते न कर्दिस्वभाव विचार्यो नकर्पायती विफल चंदनगंधा बर्बुरा घर्षणवि कर्दिस्वभावरा आत्मा तो वास्तव पार्थिस्वरूप फिर तो विचाराधिकार व्यर्थ ही है उसी प्रकार यदि चंदन का स्वभावी दुर्गंध होता फिर घर्षण आदि व्यर्थ ही है यद्वा, तीसरा पक्ष। सदभाव आविर्भाव सद्भाव बने आविर्भाव बोलने से क्या सद्भाव का अर्थ बदल रहे अभी आपको जब आस्तिक स्वरूप को विचार आदि क्या कर लिया आपने प्रकट कर लिया आविर्भूत हो गया तो हे तो पंचमी क्योंकि लेफ्ट पे पंचमी होता है पे पंचमी तथा तो आविर्भाव द्वारा इत्यलम आविर्भाव द्वारा मैंने अपने स्वरूपाभिव्यक्ति द्वारा स्वरूपानुभूति के द्वारा आपने क्या कर दिया इस जगत को बाधित कर लिया ऐसा भी अर्थ कर सकते स्वभाव अनाद आमगीर कार्य करें इसलिए स्वात्म अध्यतम स्वाभाविक ना स्वाभाविक भाष्य में उसके बाद क्या कर रहे हैं आनंदगी स्वभाव मन अनाद विद्या तत्कार्यम स्वाभाविक इत्यादि बाध योग्य प्रदर्शनार्थम उसका जो कार्य है सब मिलाकर क्या कहेंगे हम स्वाभाविक स्वाभाविक शब्द दोनों तो आ गए इसीलिए कौन से अनाद विद्या भी आ गया और अविद्या का कार्य भी ले लेना पूरे को लेने रहा का नाम स्वाभाविक स्वाभाविक है और वो अध्यस्थ दो विशेषण दिया कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपम का एक अध्यस्थ हम दूसरा स्वाभाविक ये दोनों विशेषण इसलिए है क्योंकि उनके बाद योगित्व को दिखाने के लिए बाद, बाद का मतलब क्या लेना मिथ्यात्व विचार बाध बाधमश्चारात्त अमृत दृष्टि युक्ति भावना युक्तिशल अत्या मंत्रे विवक्षितागपरामर्शी विचार आदि प्रयत्न वत विचार आदि प्रयत्न वाला पुरुष है उसको अमृत दृष्टि में तिरस्कार की संभावना कह दिया गया जो विचारवान पुरुष है वह शास्त्र और आचार्य उपदेश की सहायता से इस संसार में अमृत दृष्टि कर सकता आसानी से अनुत दृष्टि द्वारा तिरस्कार की संभावना है बात करने की संभावना है यह कह करके लेकिन जो व्यक्ति युक्ति अनभिज्ञ युक्ति अनभिज्ञ सर्वे महम च ईश्वर भावना युक्ति कुशल से चरविंद दो प्रकार के लोग बाकी रह गए हैं जो युक्ति कुशल है और जो युक्ति अकुशल है ये युक्तियों का ज्ञाता नहीं है उसके दृष्टिकोण में और युक्ति कुशल तो है लेकिन हाँ? अनुभव करें समर्थ नहीं पर है कौन क्या चीज का सर्विदम अहम च ईश्वर एवं ये सारा चीज और मैं भी ब्रह्म ही हूं इस प्रकार का भावना में अधिकृत तो है भावना में अधिकृत युक्ति कुशल से च युक्ति का न जानते भी भावना करने में अधिकृत है और युक्ति कुशल होकर के भी भावना में अधिकृत है ऐसा जो लोग हैं, विचार अधिकृत सर्वकर्म संसार और विचार में जो अधिकृत है उनको भी सर्वकर्म संसाना है युक्ति अनभिज्ञ है किंतु भावना के अधिकृत है और युक्तियों का ज्ञाता हुआ होता हुआ ये विचार में अधिकृत है ये दोनों ही प्रकार के लोगों को सर्वकर्म संन्यास का अधिकार है दो प्रकार के आदमी आ रहा है एक तो युक्ति का अनभिज्ञ है उपासना का अधिकारी है दूसरा युक्ति अभिज्ञ है और विचार के अधिकारी है ना। ये आन, आ, से हैं, उसका संबंध भावना में अधिकृत के साथ जोड़ेगा और युक्ति कुशल से का विचार अधिकृत के साथ जोड़ेगा जो युक्ति अनभिज्ञ है वो तो भावना करने में अधिकृत है मेरे भावना तात्पर्य उपासना क्या उपासना करेगा वो सर्वं विदम अहम च ईश्वर एवं ऐसी उपासना करेगा अंग्रह उपासना और दूसरा व्यक्ति वो है युक्त कुशल जो पूर्व बताए जिसका वर्णन कर चुके हैं वो युक्ति कुशल विचार में जगत है ये दोनों ही सर्वकर्म संन्यास एवं अधिकार है इन दोनों को सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है इस बात को स्थापित करने के लिए यह मंत्र विवक्षित इस मंत्र में यहां यही विवक्ष कहा विवक्षित है पूर्वाध नहीं तीसरे पाठ पाक त्यक्न भुंजी था कर्म सन्यास का विधि ही त्याग परामर्श क्योंकि इस मंत्र में त्याग का परामर्श है त्याग विधान त्याग का कथन होने का मतलब क्या त्याग का विधि है यहाँ पर कैसे मालूम हुआ कि के के आधार आधार पर परम पदम इति उक्त है यह बात त्यज नाम रूप संसार की अहमता ममता और आसक्ति का त्याग नहीं चाहिए एषण त्यागना ही अति आवश्यक है आत्मानुभूति के लिए क्योंकि त्यक्तु यूपम तत् तदेव परम पदम भवन जो त्या प्रत्येक स्वरूप है जो त्याग करने वाला है सबको त्याग रहा है सभी के साथ अहंता ममता जी उनको त्याग रहा है और त्यागने वाले का जो प्रत्येक रूप है वही वास्तव में परमपद भी है तदेव वही पुत्राली ये चित्त विक्षेप हेतु पुत्रादी जो ये पुत्रेश ये जो एषणात्र है वो कैसा है वह चित्त विक्षेप कारण होने से प्रसिद्ध चित्त विक्षेप ना प्रसिद्धत्वाच दूसरा है एक विधि हो गया है और दूसरा यह सब जानते हैं पुत्रेशय है वो चित्त विक्षेप का ही कारण हो सकता है ये कभी मोक्ष कारण नहीं हो सकता इसी बात को लेकर मूल में कहता है एवं ईश्वरा युक्त संगेन एवं इस प्रकार से ईश्वरा भावना के द्वारा युक्तस्य पुरुषस्य से युक्त पुरुष है वह एव अधिकारा उस युक्त पुरुष के प्रति त्र का सं में ही अधिकार मानना होगा न कर्मसु सो कर्म में नहीं हो सकता है इसी बात को समझाने के लिए मंत्र हुआ ते न ते ते ते क्या करना त्यागे नहीं त्यता है तब प्रतिज्ञा होता है भूतकालिक कर्म को बता रहा है लेकिन आप उसको क्या कर देंगे भाव में परिणाम कर दिया भूतकालिक प्रयुक्त शब्द को भाव अर्थ में ले रहे हैं ने कर क्या कर दिया? नहीं त्यागा में भाव में और में कर्म त्यागे ना आत्मा रक्षिता भुंजित मैंने पालय था, था। अर्थात आत्मा रक्षित चिकित्सित संिकीसित क्या विधित विधान करने के लिए सन्यास के में तेरे तेरे, तेरे, त्यागे न, आत्मा आत्मा हो, हो संसार का त्याग त्याग मैंने बाध बात मिथ्यात्श संसार में जगत में आपने जो जगत्या जगत संपूर्ण नाम रूप करपंच का मिथ्यात्व निश्चय करने मात्र से आत्मा का रक्षा कैसे हो जाएगा यह प्रश्न का जवाब देते हैं कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्था ना अनुकूलता तो त्याग से क्योंकि त्याग जो है आपके अपन निष्क्रिय आत्म स्वरूप स्थित होने में अनुकूल है प्रवृत्ति निष्क्रिय स्वरूप स्थित होने में बाधक है निवृत्ति साधक से जितनी आप निवृत्ति करो उतनी अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो सकते हैं जितनी प्रवृत्ति बनी रहेगी चंचलता बनी रहेगी उतनी ही आप जो है स्वरूप से चुत होंगे स्वरूप से दूर हो जाएंगे अच्छा क्यों कारण क्या है भाष्य का स्वर्णन करते हैं इसे और कर लो सन्यासी ना शरीर संधारणोपयुक्त कौपिन आच्छादन भिक्षा आसना चित्र परिग्रह रागश्चित प्राप्त निरोधे यत्न कर्तव्य विधि का मतलब क्या है विधि बहुत सुंदर समझा रहे हैं का सन्यासी को शरीर का धारण करने के लिए उपयोगी कौपिन भिक्षा कपड़ा हौपिन आच्छादन भिक्षा कौपिन हो गया आच्छादन आवश्यक धोती कुर्ता है वगैरह जरूर जो भी मिनिमम न्यूनतम और भिक्षा असम आदि से व्यरिक्त में कभी कभी मन आ जाए ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है वो भी जरूरी है बटोरे जा रहा है बटोरे जा रहा है ऐसी प्रवृत्ति यदि आने लग जाए अतिरिक्त भी कथनचित द्रव्य परिग्रह उनसे अतिरिक्त में भी यदि किसी प्रकार का द्रव्य परिग्रह करने में प्रवृत्ति होती है रागश्चित प्राप्त होती उसे रोकने के लिए अपने करना चाहिए यह इसका तात्पर्य पर नितम जो आवश्यकताएं हैं उससे अधिक किंचित वासना वा वा भी वासना वाद प्रार्थ कर व साथ में आपके मन में आ जावे उसे काटना चाहिए इसलिए कहा संत ही जो मन को मारा मन को मारना पड़ता है मन तो आप मरने वाला ही नहीं ना सुनने वाला ना चुप बैठने वाला इसलिए उसको मार देना है मार देने का मतलब क्या वो बकबक बक करते रहे आप देखते रहना उसको वो जो चाहेगा उसको देना नहीं वो टॉफी मांगता है तो खिलाना नहीं उसको। मांगता है मन तो बच्चे के जैसे होता है शुरू शुरू में हट भी करेगा आप नहीं देगा ना बड़ा नाराज हो जाएगा आपको भजन कर देगा वो हमें नहीं खिलाओगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं हम तुमको भोजन कर देंगे लेकिन जो है धीरे धीरे फिर वो मान उसी प्रक्रिया पर्व प्रक्रिया ये निरोधो य निरोधे यतना ये है। भाष्य नहीं त्यक्त मृत पुत्रो वृत्ो वजता अभा पालयति अतः त्यागनीति कहते कर्तज्य भाई नहीं पालयति आत् पाला दृष्टांत में क्या है त्यक्ता का मतलब यहां ले लो दृष्टांत में मृता त्यक्त कार्थ क्या कर देंगे मृतार्थ कर देंगे मृत पुत्र है मान लो या मृत नौकर है वह आपका हाथ आप संबंधी रूपेण न होने के कारण से उनके द्वारा क्या आत्मा का पालन संभव है क्या आपका रक्षा कर सकता है मरावा पुत्र आकर के मरावा नौकर कुछ आकर आपको मदद कर सकता है नहीं कर सकता अतः हाँ नहीं कर्मणि में, लेना। क्या होता है? क्यों में नहीं लेना समझाने के लिए कर्मणि में पूछा तो तो जाएगा आपने क्या त्याग क्या होगा अभी इसको त्याग दी है मान की चलेंगे तो इनको त्याग का मतलब क्या हो जाता है मृत पुत्र कैसे प्रयोग नहीं समझना। क्या समझना यहाँ तब कहते हैं त्यागे में भाव निर्देश ही करना उचित है या वेदार्थ का तात्पर्य अस्य मंत्र से अर्थ इस मंत्र के प्रसंग में यही अर्थ लेना ठीक है अतः त्याग ने त्याग में भुंजित पालय था, था, है। कर क्या है? था हा। किसका पालनम पालन स्वरूप पालन का मतलब आत्मा के पालन करना मतलब आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होना टिप्पण मैं स्पष्ट कर दिया इसलिए पालित का मतलब क्या है स्वरूपस्था एवं त्यक् क्षणस्थि इस प्रकार से तक क्षणवालाह कर्गृदृति आकांक्षा माकाशी धन विषय धन विषय आकांक्षा मकर क दो भाषा का चितिर्थ भी लेंगे अथवा अर्थक भी देखो कस स्थ क्य मेदिनी कोशकार ने को स्वीत का दिखाया है स्वीति निपात सामें आमगिरी कार्य देखो स्वीति निपात सामें कस स्विद अनेत्र प्रसिद्ध तो अनर्थक दूसरा बॉक्स अनर्थक भी लिया जाता है क्योंकि कई वितर्क वितर्क में भी करने होता है टिप्पण कर असंगता इत्यास कोई कहे चित्त को स्वीकार करके आपने स्वित शक्ति व्याख्या कर दिया बाद फिर कह दे रहे हो ठीक नहीं है ऐसा जवाब देते नहीं ऐसा नहीं है दोनों ही क्योंकि अधिकतर जो शब्द होता है और हमें अथवा अनर्थक मान लो चित्त मत क्या होगा कस्य चित मतलब क्या किसी दूसरे का ही नहीं अपना भी क्योंकि ना अपना कोई चीज रह गया ना दूसरे का कोई चीज रह गया जब आप नाम कर्मा तो सारा जगत को बाध दिया मिथ्या मान लिए अपना धन कहां से आ गया है जो आपका धन सत्य है क्या बाकी का सब धन मिथ्या हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता है जब जगत में आप बाध जगत का बात करके मैंने जगत में मिथ्या परिश्चय कर लोगे तो संपूर्ण जगत मिथ्या हो गया तो आपका अपना जो धन वो भी मिथ्या ही हो जाएगा इसे कथ है भाषा पर धन माका अनर्थको निपात स्विज अथवा अन निपात है एक पक्ष हो गया अथवा संपूर्ण मागृद कसू धन की दूसरी व्याख्या कर रहे मैं क्यों आकांक्षा न करूँ कते कस धनम आक्षे आक्षेपात मागृद आक्षे आक्षे आक्षेपर् मतलब क्या जब किसका धन की तुम आकांक्षा करोगे किसका है ही नहीं कुछ भी सब कुछ ब्रह्म ही है आप ही है आकांक्षा किसका करोगे कस धन आक्षेपा न कस धन अस्थित ऐसा कोई धन ही नहीं है जिसका तुम गृधा करो आकांक्षा कर सको क्य यत् नृध्य क्यों नहीं है कुछ भी धन नाम का चीज संसार में कहते कुछ संसार क्यों आत्म इदम समम ईश्वर भावना सर्व त्यक्त मिथ्याम क्योंकि आत्मयदम सर्वम इस ईश्वर भावना के द्वारा आपने संपूर्ण का त्याग कर दिया सर्वम त्याग त्याग करने का मतलब क्या बात कर दिया है मिथ्याकृष्ट कर लिया अतः आत्म ने वम सर्वम आत्मयज सर्वम देखो बात दोनों तरफ कह रहे हैं कहते या तो ये सब कुछ आत्मा का ही है ना हमारा ना आपका ना किसी का है सब कुछ ब्रह्म का है आकांक्षा कैसे करोगे आत्मा ही बचत सर्व सब कुछ आत्मा ही है ही मू मैं आत्मा हूं की प्राप्ति करने की आकांक्षा कर सकता हूं मैं खुद की चोरी करने की आकांक्षा कर सकता खुद का खुद का खुद कौन चोरी करेगा इसे कहते हैं या तो आत्मा नाम आकांक्षा नहीं कर सकते अत आत्म कर सकते। अतः मिथ्या मां कहने का तात्पर्य मिथ्या विषयक आकांक्षा मत करो। एक दो मिथ्याषकांक्षा मको टिप्पणय आत्मी एसा तब्दृष्टि न स व्यवहार काल अवतिषे व्यवहार कालोध तो व्यवहार भूमौ प्राप्त गर्द स कथम निवर्तनीय पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष कहना है आत्में तो पार्थिव दृष्टि है वो तो व्यवहार काल में रहेगा नहीं परुद्ध पर होने के कारण तो व्यवहार भूमि में तो आकांक्षा प्राप्त हो ही जाएगी गर्द प्राप्त चेत स कथम निवर्तनीय आत्म एव इद तब कहीं आत्मा का ही मान लो ना मेरा है ना तेरा ये सब परमात्मा का है तेजा ते, तेरा तुझको अर्पण का लागो मेरा सब कुछ तुम्हारा है तुम्हें को अर्पण करते हो तो ये वस्तु करोविंद समर्पाएम किंचित ना न कसी चित सब कुछ उसी का है उसी का दिया हुआ उसी को दिया जा रहा है ये भावना करेंगे तो किस चीज की आकाम प्राप्त अप्राप्त सब कुछ उसी का है। की व्यवहार दृष्टि यत्र अच्छी यदैक्यम एवं सर्वत्र अवलोक्य थे व्यवहार से भेद गर्वत्ता है प्रश्न दूसरा होता और ये व्यवहार दृष्टि कहाँ से आ सकती है क्योंकि छिदैक्यता जो व्यवहार जो दृष्टि है वो नहीं हो सकता कहा सर्वत्र क्योंकि व्यवहार हमेशा भेद होता है दूसरों का, का, तो का भी छीन लेगा वो चोरी भी कर सकता है कुछ भी कर सकता टकैट भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है सब कुछ मेरा ही हो गया ना ऐसा भी कोई उठा तो कर सकता है नहीं? तो पूर्व पर्सी यहाँ पर स्वकीयतु धिया कतम पुलिस पुलिस के द्वारा पिटाई क्यों होता है को कौन है कोर्ट में सबको सर्वम सब आत्मेदम गर्वम कोर्ट में सुनेंगे बात वो ये हर काल में तो सब घटेगा नहीं चेत मई भाव भाव अनवबोधात इस मंत्र का वो भो समझ नहीं पा रहा है। व्यवहार सर्वत्र तदेक च जड़ विदुषारेको्यत भोक्त भोग्य नहि भाव दैराश्यवलोकनमे विवक्षित नी विदुषाता ये भोग भी ब्रह्म है ये भोक्ता भी ब्रह्म है भोग भी ब्रह्म है त्रिपुटी ब्रह्म दृष्टि से देखता है इससे देखने के मतलब है सब कुछ मैं ही अनंत रूप हो रहा हूँ यह तात्पर्य नहीं होता है कि वो उसके लिए कुछ भी रहा ही नहीं, ये नहीं। अंतर इतना है वो भी व्यवहार कर रहे भी व्यवहार करता है ये भीख मांगे भी खा रहा है ना दूसरे घर में अगर मेरा घर है कोई घुस गया कैसे घर में मांग रहा नारायण हरी करके खड़ा होकर बाहर, तो स्पष्ट है व्यवहार में भले उसके सब कुछ को ब्रह्म दृष्टि देख रहा है फिर भी वो सकल द्वित्र करता है परमार्थ तत्व से व्यवहार तात्पर्य उस परमार्थत्व को व्यवहार में भी विस्मृति नहीं होना चाहिए यह इसका तात्पर्य अन्यथा मनया विद्या छिद्याप्य न मा अन्प्त अस्त किय निवर्तनीये तात्पर्य है सब कुछ व्याप्ति होने के नाते न मम प्राप्त तो कुछ भी नहीं है। इस भाव से को अनुभव करता हुआ सकल चीजों से निवृत्ति करना चाहिए सब प्रकार से सर्वथा जो निवृत्ति करना चाहिए अस्य उपदेशस्य यही उपदेश का मुख्य लक्ष्य है न